तेरह हो गया था तेरह बोलो अध आत्मेश्वर भेदों का आश्रय करके विस्तर परिसर में जिनका समाधान योग का गया उसमें ये हो गया था बास्य आ, योग कहा गया ईश्वर कर्म अनुष्ठान आदि चाह अथ्य असतोषी अज्ञान कार्य सूचना में असमर्थ है तो ये करो अज्ञान असमर्थ्य सूचन होने से अभेदर्शि अक्षर उपासक कर कर्मयोग न अभेदर्शि अक्षर उपासक कर कर्मयोग पद्धति दर्शे थे जो अभेदर्शी अक्षर उपासक उसके लिए कर्मयोग नहीं है तथा कर्मयोगी के लिए कर्मयोगी न अक्षर उपासना अनुभूति में दर्शे दिखाते भगवान ते, ते प्राप्त मामेव वो तो अक्षर उपासक केवल प्राप्ति के लिए स्वतंत्र का अक्षर उपासक हम कवल प्राप्त हो स्वातंत्र ऐसा कह करके इतर साम पारतंत्र इतर सातल जो कर्म करने वाले तो, कर्म नहीं सगुण उपासना करने वाले विस्वरूप उपासना करने वाले पारतंत्र का ईश्वराधी दर्शित परमात्मा प्राप्ति के लिए तेजामुद्धरता मुक्त संसार साग्रात का। का अभेद यदि जीवन में हो न ईश्वरी में मन सामधान रूप समाधान योग कैसे होगा अत्यंत अभेद में ध्याय तो नहीं रहेगा ध्याता अलग ध्यय अलग ही न अत्यंत अभेद कर्मानुषान त्याग हुआ अत्यंत अभेद है तो फिर कर्म अनुसार कर्म फल त्याग करना ही कुछ नहीं अपने से भिन्न कुछ ही नहीं परस्परं तद अयोगा दोनों नहीं हो सत अभेद हो तो भगवत उक्ति सामर्थ्या कर्मयोग आदि न अभेद दृष्टि मतोती अभेद दृष्टि वाले के लिए कर्मयोग ध्यान आदि नहीं संभव नहीं करते अथदी अच्छा कहते अच्छा नहीं कर सकार अच्छा भी कही गई तथा कर्मयोगिपत्ति अच्छा भगवान ने कहा अक्ष सम्य निष्ठा ये आन सम्यक ज्ञान में जिनकी निष्ठा है ज्ञान के अनुसार जैसी भगवान को प्राप्त करते है न तथा कर्मे न कर्मे ऐसा नहीं साक्षात परमात्मा पर नहीं करते तथा तो जो कर्मे न अक्षरोपासना सिद्धि अक्षरोपासना कर्म नहीं कर सकते इत अक्षन कर्मानुष्ठान न एकत्र युक्तम अक्षरोपासना और कर्मानुष्ठान एकत्र संभव नहीं अक्षरोपासका कबिल प्राप्ति के स्वातंत्र पारतंत्र का न अक्षक अभी ईश्वरात्मेषा वास्तव ती अद्वित्रे अक्षर उन्न भी तो ब्रह्म है बराबर है कुत तदीन फिर ईश्वर के अध्ययन क्या, क्या होगा अतिश्वरत्मक ही तीश्वर से आत्म भूत मत इति समुद्धरण कर्म ये अभेदर्शि अक्षरूपर्म वचनम ब्रह्म तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो सब तो ईश्वरी के आत्मूत ये मत अभेदर्शी मन से अजुअभेदर्शिवाद अजुअभेदर्शीअ अक्षरूप ब्रह्म समुद्धकर्म वचनम तम समर्ता जो सगुण उपासक है उनका में समुद्धरता समुद्धर धारण करने का करता है और वो कर्म है समुद्धरण तहुपति अपि समुदार ठीक में कर्म युग से अक्षर उपासत्रुगे चंद्रमा अक्षर उपासक हो और उनके लिए मैं उद्धार करता हूँ दोनों नहीं बनेगा अर्थात जो अक्षर उपासके है वह कर्म करने नहीं कर सकते है कर्म योग कर सकते कर्मयोग अक्षर उपासत्र एक हेतु दिया क्योंकि ईश्वर आत्म स्वरूप है क्यूँकी अक्षर उपासक अभिधा और उनको फिर मैं उद्धार करता हूँ ये दोनों नहीं बनेगा इसीलिए कर्मयोग अक्षर उपासना एकत्र नहीं होगा एक कहा दूसरे हेतु का तो ये अत्यंत हित ही भगवान अर्जुन का हित भगवान तसे समय दर्शन आनंदितम कर्मयुगम भेद दृष्टिम्थ उपदेशती भगवान अर्जुन को को उपदेश करते भेद दृष्टि वाले के लिए समय दर्शन से अन्य तो संबद्ध नहीं कर्म करो किसको वाक्यासक ब्रह्म को जानता है वाक्य महावाक्य से आत्म व्यक्ति अहमस्म ब्रह्म नाशो क्रिया गुणिन्ह कर्तृत्व यदि <laughs> कर्म करेगा करता होगा करता होगा तो क्रिया के प्रति परतंत्र हो जाएगा क्रिया में गुण क्रिया के लिए गुण होकर क्रिया कारक निर्वर्त कारता होगा क्रिया के संपादक होगा उसमें गौण तो होती गुणत्व ईश्वर एकत्र तो व्याघात एक तो हम अश्विन ब्रह्म और फिर गुण हो जाएगा कर्म करेगा दोनों गुणत्व तो ईश्वर तो एक में सम्भव नहीं व्यात है अक्षर उत्तम और कर्म अनुसार दोनों एकत्र आत्म ईश्वरम प्रमाण तो बुद्धवा अहमअसी ब्रह्म प्रमाण शास्त्र प्रमाण से तत्व ब्रह्मस्मति महावाक्य प्रमाण से बुद्धा ज्ञान तो जान करके कसचित गुण भाव जी गिशति कचित विरोधा कोई भी कस्यचित गुणभाव गंतुच्छति अपने को सर्वात्म ब्रह्म ईश्वर जान करके ईश्वर का अर्थले ना नहीं बात्मक ब्रह्म ऐसे जान करके कसित कोई भी कस्यचित गुण भाव जिग्मी क्षति किसके गुणत्व को प्राप्त करना चाहेगा ऐसे नहीं क्यों नहीं विरोधार्थ अपने प्रमाणत्म सिंह ब्रह्म ईश्वर ज्ञान हो गया फिर किसके अध्ययन क्यों होगा तस् अक्षर उ कर्मयोग एकत्र फम अक्षरोना और कर्मयोग एक अधिकर्मी एक साथ नहीं हो सकता है हम हाँ, पहले कर्मयोग करा बाद में अक्षर उपासना करेगा वो तो संभव है पर्याय एक साथ दोनों नहीं हो सकता है फलितम तस्मत अक्षरोपासका नाम सम्यक दर्शनिष्ठान सन्यासी नाम त्यक्त सर्वेक्षण अद्वेष्ट सर्वभूता नाम इत्यादि धर्म भोगम साक्षात अमृतत्व तो कारण बख्या इति प्रवर्तते अब यहाँ आगे से जो कहेंगे अक्षरोपास कहेंगे के सम्यक दर्शन निष्ठा नाम सम्यक दर्शन है निष्ठा ये संसम त्याग करते है त्याग करते हैं त्यक्त सर्वेक्षण नाम ये सन्यासी करते हैं सर्वेक्षण है यही सर्वे लोके पुत्र विद्वेश त्याग करके सम्यक दर्शन में निष्ठा है और कुछ नहीं उसके लिए उनके लिए अभी आगे, आगे कहने वाले अध्यक्षता नाम इत्यादि धर्म पूर्म पूह है साक्षात अमृतत्व कारण अमृतत्व का, का साधन करने तो के लिए ठीक है नाम वक्षण धर्म जात धर्मजातस्य साकल अयुगत आगे जो कहेंगे अध्या सरोहता नाम इत्यादि कर्मी जो अज्ञानी है संपूर्ण धर्म पूरा पूरा नहीं कर सकते ये तो अक्षर अच्छा उपासक ही कर सकते अक्षर अच्छा निष्ठान सर्वेक्षण अभिन सन्यासी के लिए संभव इसलिए अविरुद्ध अविरुद्धांश से तो सर्वार्थत्म जो अविरुद्ध है वो तो कर, कर्मी के लिए भी हो सकता है जो विरुद्ध है वो केवल ज्ञानी के लिए आगे जो कहेंगे मुख्य सन्यासी के लिए कहेंगे और कुछ कुछ जो कर्मी के द्वारा हो सकता है उनका भी लेना है, है सर्व होता सम्पन्न भूत का अध्यक्ष नहीं करे किसका मित्र करुण सबके प्रति मित्रता करुण निर्मो निरहंकार निर्गत तो ममो यश्य अहंकार रहित सुख सुख दुख समुख जिसके लिए समान है समय दुख सुख यु को सह करना क्षमा क्षमा अध्येष्टा सर्वभूता न आत्मनो दुख हेतु में भी न किंचित दृष्टि अपने दुख का कारण कोई है उसकी भी द्वेष नहीं करता है सुख हेतु तुम्हें तो द्वेष होता ही नहीं उसमें तो आ ही दुख का जो साधन है कारण उसमें द्वेष होता है वो अपना दुख हेतु दूसरे दुख हेतु के द्वेष नहीं अपना दुख का हेतु तो द्वेष होता है किन्तु यह अभी कहते आत्मनो दुख हेतु न किंचित दृष्टि अपने दुख का साधन भी किसका द्वेष नहीं करता है सर्वाणी भूताने आत्म तो नहीं पचे सबका आत्म रूप से दिखता है इसलिए द्वेष नहीं होता है टीका में सर्वेशा भूताना मध्यु हेतु सब में जो दुख साधन है तम विद्वान अपनी दृष्टि शि विद्वान भी दुख हेतु का दुर्देश करेगा इतना आशंका है आत्मनो दुख हेतु दुख हेतु किंच नहीं करता है तर हेतु कारण क्या है क्योंकि सर्वानुभूता ने आत्म नहीं पसती सबका अपना स्वरूप ही देखता है कि कैसे देश करेगा मित्र मित्र भाव मैत्री मित्रता बर्तते सबका मित्र रहता है करुणा है वच करुणा है कृपा दुखित है ये करुणा है तदवान करुणा ऐसे करुणा वाला है सर्वभूत अभय प्रद संस है अभय सर्वभूत स्वाहा कह कर करके सन्यास जब लेता है ये हवन कर अभय प्रदान करता है को मेरे से भय हो, सर्व, मत्यवर्जित मैसे प्रत्यवतना महिला अदृष्टा ये सर्वूता उभयतः है एक हो गया मैत्रीता मैत्र उभर सम मम्म प्रत्यय वर्जित किसमें देहे स भी मेरा ऐसे प्रत्यय रहते निर, निरहकार भाष्य में निरगत अहम् प्रत्यय निर्गत आम प्रत्यय से अहम इस बुद्धि नष्ट होगी टीका मैं वृत्तस्ध्याय अहंकाराकतमा वृत्त स्वभाव अध्ययन अभ्यदी ज्ञान तत्तच अहंकार उसके रहते हैं निर्गत अहम प्रत्यय सामदुख सुख सुखम चुख दुख दुख सुखे समी ये सुख दुख कैसे सामने देश रागोर प्रवर्त सुख प्राप्तवे सुख सुख साधन में राग होता है दुख प्राप्त होने से दुख दुख साधन देश होता है ये राग देश का जनक नहीं हो सुख मिले दुख मिले राग देश नहीं हो तो समान ही, यही समय समय नहीं कि सुख को दुख दुख को सुख समझे या दुख को दुख नहीं समझे सुख सुख नहीं सुख दुख होने पर भी राग देश नहीं हो ये समान होगी, गए अकम्प्य शांत है सुख मिले दुख मिले कर्म के अनुसार के अनुसार विचलित तो नहीं हो राग देश नहीं हो सत्म सुख हो क्षमी क्षमा क्षमा कैसे आकृष्ट हो तो अभिक्रिया आकर्षण तारण किया तो भी अभिक्रिया कटुवचन तो कुछ मतलब नहीं सर से तारण किया कुछ बोला तो अभिक्रिया अविद्यमान विक्रिया ऐसे कोई विकार नहीं शांत रहता है ये क्षमी है ये सन्यासी के लिए कहा गया और अक्षर उपासक से ज्ञान वो तो विशेषण अंतरानी जो अक्षर ज्ञानी उसके लिए भी आगे विशेषण करते संतुष्टः सतत योगी यहात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मधक्त सियत सततम संतुष्ट हमेशा संतुष्ट है जो कुछ से थी थी प्रार्थ से देह स्थिति कारण प्राप्त होता है ये संतोष है पर्याप्त है, योगी योग साधन करने वाले समात तो चित्त है चित्त समाहित हो तो योगी ये आत्मा कायत संयत दृढ़ निश्चय मई अर्पित बुद्धि मनो और बुद्धि दोनों मेरे, मेरे में अर्पित है मई अर्पित मनश्च बुद्धि मनोबुद्धि अर्पित मनोबुद्धि यश जिसकी मनोबुद्धि मेरे में अर्पित है हमेशा ही परमात्मा का चिंतन बुद्धि से वही निश्चय करना अद्वितीय ब्रह्म का यो मदक्त समय प्रिय वही भक्त है श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी तो आत्मी व्यवयथ चार प्रकार भक्त में श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी को कहा गया ये भक्त समय प्रिय संतुष्ट सततमित तो सर्वत समी कभी थोड़ा संतुष्ट अच्छा गया तो संतुष्ट तो सब हो जाएगी प्रशंसा मिला तो संतुष्ट है ऐसे संतुष्ट नहीं सततम तो संतुष्ट अच्छा मिले खराब मिले प्रसन्न हो निंदा हो तो संतुष्ट योगी यथात्मा दिलह नि हो भी सततम तो होना चाहिए अब थोड़ी देर समाचार हो गया फिर विषय में चला वो योगी नहीं सततम तो होना चाहिए सबके साथ संबंध है संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय भाष्य में संतुष्ट है निरंतर नित्यम देह स्थिति कारण से लाभ है देह स्थिति का कारण अन्ना प्राप्त होने पर जैसे नहीं प्राप्त हो तो भी उत्पन्न अलम प्रत्यय अलम प्रत्यय पर्याप्त ठीक है ऐसे तथा तो गुणव लाभ है विपरीत संतुष्ट गुणवार हो नहीं हो तो संतुष्टस निरंतर संतुष्ट सतत योगी क्या? चित्त चित्तम का अर्थ किया समाहत चित्त समाहतम चित्तमय आत्मा शेह में प्रयोग होता है इसमें भाष्य में अर्थ किया स्वभाव संयुक्त निश्चय संयुक्त स्वभाव का टीका में अर्थ किया कार्यकरण संघात स्वभाव श्रद्धार्थ स्वभाव शह रहे ना कार्यकरण संघात तो संयुक्त स्वभाव का संयुक्त कार्यकरण संघात यत्मा ये आत्म स्वभाव स्वभाग कार्यकर्ण संघात कार्य शरीर कर्ण ये संघात यदिव स्थिर मत दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय दृढ़ क्या है स्थिर है ये निश्चय अद्यवसा निश्चय है जिसका स्थिर है ये किसमें स्थिर है आत्म तत्व विषय में आत्मंतु तो तो निश्चय स्थिर है स्थिर का अर्थ है क्या कुतर का दिना अनिभावनीय शास्त्र श्रवण मनन करते करते हो जाता है। तो फिर कोई कुतर का करे कुछ करे कुछ कहे चमत्कार है, उसे फिर अपन निश्चय छोड़ देगा ऐसा नहीं होगा उसे दबेगा नहीं कोई कुछ कुतर का कुछ करे शास्त्र का निश्चित दृढ़ रहेगा नहीं तो जब तक संशय मनन निवृत संशय मनने के द्वारा निवृत्त नहीं हो श्रवर्ण मनने के द्वारा कुत्तर कोई कह का का दिया कोई कुछ कह दिया तो फिर अपने मत में स्थिर नहीं रह सकता है इसको छोड़ देता है चमत्कार है कुछ थोड़ा बोल दिया अपने मन की बात बता दिया कुछ थोड़ा दिखा दिया ये वेदांत छोड़कर फिर उसका शिष्य बन गया कुछ लोग ऐसे होता थोड़ा चमत्कार देखकर मोहित हो गई अपने सिद्धांत छोड़ दी क्योंकि अपने सिद्धांत में निश्चय नहीं ऐसा नहीं दृढ़ निश्चय हो कु के द्वारा दबे नहीं तो स्थिर है ये स्थिर निश्चय होता है जो शास्त्र श्रवण करके शास्त्र का तात्पर्य निश्चय हुआ कुछ मनन कर नष्ट हुआ उसके बाद जितने भी बड़े कोई भी साधु के वेश विषय महापुरुषों के वेश में बड़े प्रसिद्ध है कोई भी कुछ कहे तो अपने फिर मत से हटेगा नहीं नहीं तो ऐसे हट जाते कोई अरे को क्या होगा इससे क्या होगा मैं कर दूंगा ये कर दूंगा मैं शक्ति पात्र कर दूंगा ऐसा हो जाएगा ऐसे ऐसे करने पर फिर वो बताए कुछ को मिल जाए सरल से हो जाए लेकिन शास्त्र समझने पर समझ लिया क्या करना है ज्ञान प्राप्ति के बिना मुख्य नहीं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही सब हुई वैराग्य चाहिए इसमें त्याग करना चाहिए हम सिंह भ्रमण निरंतर चिंतन ये सब साधन है ये साधन करना ही है अन्य कोई इसे नहीं दे देगा कि सीधा ज्ञान हो जाएगा नहीं संभव नहीं जब अपने में अधिकार हो सब कुछ कर ले सब कुछ करने के बाद हाथ कोई रख दिया सब कुछ अपने करो तो हाथ कोई रख दिया तो उससे मतलब कुछ नहीं कर खाल हाथ रख दिया हो जाएगा ये नहीं होता है थोड़े कुछ साथ शक्ति पाठ से थोड़ा कुछ हो, हो जाए किंतु आगे चलना पड़ेगा अपने को जब तक तो शास्त्र में दृढ़ निश्चय नहीं हो तो विचलित तो बहुत हो जाते हैं इसलिए कहा स्थिरमति, स्थिर मत दृढ़ मत दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय दृढ़ मत दृढ़ निश्चय निश्चय उसका दृढ़ स्थिर है फिर किसे दबता नहीं तो कुछ दब जाएगा मद भक्तो मद भजन पर ज्ञान ये मद भक्त सुनते ही द्वेत तो आदि लोग कहते ही हमारे लिए कहा गया भक्त मतलब भक्ति का नाम सुनते ही कहते द्वेत भक्ति का अर्थ द्वे नहीं भक्ति तो भजन भक्ति भजन करने वाले कोई भिन्न रूप भजन करता है कोई साकार का कोई निराकार का कोई अहम कोई मेरे से भिन्न चिंतन करता है कोई प्रतिको करता है कोई सगुण व्यापक उपासना करता है कोई निर्गुण उपासना करता है कोई अहम चिंतन करता है ये सब भजन मत, मत, मत भजन पर ज्ञान वाणी थी और ज्ञानी चतुर्विधा वजनते है ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञान भक्त भगवत प्रिय मई अर्पित मनोबुद्धि मन है संकल्पात्मक मन और बुद्धि अध्यवसाय लक्षण बुद्धि ते मई अर्पित स्थापित मेरे में ही अर्पित थोड़ा देर भगवान को अर्पण कर दिया बाकी विषय चिंतन कर दिया ये नहीं सततम मई एवं अर्पित स्थापित अर्पित मन से परमात्मा चिंतन बुद्धि से परमात्मा निश्चय तब तो सर्वतरा ही यश सन्यासी त्याग करने पर सब कुछ इच्छा त्याग करके जब रहेगा तब परमात्मा में चिंतन बनेगा और कुछ करना है कर्म करना है वो चीज करना है धन सम्पत्ति प्राप्त करना है ये सब होगा तो परमात्मा स्त्री से होगा कुछ प्राप्त करना नहीं कुछ करने का नहीं तब सब व्यना त्याग कर दिया और संतुष्ट जो प्रावधिक अनुसार मिलेगा संतुष्ट है आगे के लिए कोई चिंता नहीं तो परमात्मा में चिंतन हमेशा ही रहेगा यसे संन्यासी से सन्यासी सद भगवान भाष्य कार्य यही कर सकता है समय अर्पित अनुबुद्धि यह मद्भत समय प्रिय ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है तो भक्तों को प्रिय कह से सन्यासी कैसे ज्ञानी तो ज्ञानी हम ब्रह्म मानता है तो कहते हैं प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यम सच मिय भगवान कहा है ज्ञानी का में प्रियो अत्यंत तो हो और मेरा प्रिय है सप्तमी अध्याय सूचित तद यती अध्याय तो जो सूचते है ज्ञानी मेरा प्रिय अत्यंत प्रिय है यही यहाँ विस्तार से अभी कहते मध्यक्त समय प्रिय ऐसा जो ज्ञानी रूप भक्त वही मेरा प्रिय है, है आम, प्रिया, मेरा प्रिया, पहले कहा है जिसको प्रिय सबसे कहा था अभी वही कहते ऐसा किमर्थम तभी पुनर् उचित है पहले यदि कहा था अभी क्यों कहते तो देह उच्य विस्तार विस्तार के लिए उसको ही कहते थे उद्वेगा उद्वेगा थे तो तदिह प्रपंच विस्तार करते योगी बुद्धिः योगो उद्वेगा ज्ञानबूत विशेषण उद्वेगरित उगन ही हर्ष उद्वेगरिता हो हर सब ज्ञानवाणी का विशेषण ज्ञा के विशेषण यस्न्नोजते लोको लोकान्नोजते चिज हर्षाष भोदे मुक्त ये प्रिय भय मुक्तो स्मांत लोको न उद्वीजते जिससे लोग उद्वेय को प्राप्त नहीं करे शुभ नहीं हो लोका न चाहिए जो लोक से उद्वेय को प्राप्त नहीं करे हर्ष अमरस भय उद्वेगी मुक्त हर्ष अमरस अमृष तिथि मर्शन है तिथिक करना अमर से असहिष्णुता पर उत्कर्ष सहय नहीं होगा कि हर्ष से रहित अमरस से रहित भय से में ज्यानि ना, ज्यानि ना। ना उद्वेग से जो मुक्त है साम प्रिय साम प्रियमी ज्ञानी भक्त के लिखा है संयासी न दिव्यते न उद्वेगम गाप्त नहीं करता न संतप्यते दुखी नहीं होता है संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप संचाली संचालित नहीं होता है लोक ठीक है मैं न केवलम उद्वेगम प्रति अपनत्म एवं सन्यासी न अनुपन्न किन्तु तत्कर्तृत्व अभी उससे कोई उद्वेग प्राप्त नहीं करे तो वो अपादान हो गया उद्वेग के प्रति सन्यासी अपादान कितने मात्र नहीं सन्यासी न किंतु तत किन्तु तत्कर्तृत्व उद्वेग का कर्ता भी नहीं वो भी किसी उद्वेगन नहीं होता है तथा लोका न उद्वीजते यह लोकात् न उद्वीज उद्वेग प्राप्त नहीं करता है हर्ष अमर्ष भयोदेगी मुक्त हर्ष अमरस भय उद्वेग से मुक्त हर्षस्मर्ष भयम चौदेग कर दिया तेर हर्षमु रहते हर्ष क्या है, है? प्रियलाभे अंत करण से उत्कर्ष रोमांचनाश्रुपाद प्रिय प्राप्त होने पर हर्ष होता है वह हर्ष क्या अंत का उत्कर्ष अंत में क्षो होता है वृत्तिवती हर्षवृत्ति प्रिय प्राप्त होने से हो बाहर से कैसे पता चलेगा रोमांचन अश्रुपाता आदि लिंगम यश ये चिन्ह है बड़े प्रसन्न हो जाए तो इंद्रिया प्रसन्न हो, हो जाएगा मुख खेल जाएगा रोमांचन हो जाएगा कभी आनंद से अश्रुपात आदि हो जाता है ये हर्ष का चिन्ह है अमरसो असहिष्णुता अमर से असहिष्णुता बीच में अभिलषित तो प्रती नहीं चाहिए अमरसो असहिष्णुता असहिष्णुता कैसे पर क्य प्रकर्ष पर में कोई प्रकर्ष उत्कर्ष देखने पर सह नहीं हुआ अमरसे अमरस का सहिष्णुता भय का दर्शन आदि न तस्कर भय होता है वो त्रास का भाव भय उद्वेग रहित उद्वेग उद्विघ्नता उससे रहित तेर मुक्त हो सचा में प्रिय उद्विघनत्व अचेतनाथ अचेतन से उद्विघ्नत्व होता है उससे रहित चेतनाधीन से लोकादि गान उद्वीजते लोक लोका न उद्वीजते चाह लोक से उद्वेग प्राप्त नहीं करता है कहने के बाद फिर कहते उद्वेग से मुक्त पहले लोका या न उद्वीजते हर्षा हमारे उद्वेग फिर उद्वेग आया इसलिए पहले जो लोका न, न उद्विजित जो कहा है वो चेतना चेतनाधीन उद्वेग का निषेध किया गया और अभी जो उद्वेग कहा अचेतन अचेतन से जो उद्वेग होता है अप्रिय वस्तु से उससे रहित रहता उद्वेग नचेतना क्यूँकी चेतनाधीन उद्वेग पहले आया लोकादिति गाध्य में अचेतनाधीन से लोकादिति गति ने लोकादिति गुका न उद्वीजते इसी के द्वारा चेतनाधीन उद्वेग आ गया इसलिए यहाँ उद्विग्न रहित तो जो कहा अचेतन से कौन निरपेक्षकम ज्ञान विशेषण मि ज्ञा ये विशेष निरपेक्ष अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासी गय सर्वरंभपरितगी यो मद्क्त सिय अविद्यमान अविद्यमान क्षमें कोई अपेक्षा रहता है अप, अपेक्षा के विषय देह इंद्रिय विषय आदि में संबंध में अपेक्षा आवश्यकता है उसमें अपेक्षा रहता है अनपेक्षा शुचि पवित्र बाह्य अभ्यंतर सब पवित्रता विषय चाहिए है जो कार्य करने में समर्थ है उदासन उदासन है किसके पक्ष में नहीं गर्तव्य था ग्यथा ब्य जो कुछ प्राप्त होने पर उसको सहयोग सर्वरम्भ परित्यागी सर्वेशम आरम्भ आना परित्याग से इस लोक में पर लोक में फल प्राप्त करने के लिए कर्म आदि करना होता है उसका त्याग फल नहीं चाहिए सर्वारम्भ परित्यागी ऐसा जो मेरा भक्त है समय प्रिय प्रियम आदि देहे इंद्रदीसु अषयु अनापेक्ष देषय देहे इंद्रिय विषय संबंध आदिषु आदिपद आदिपद अपेक्षा सर्व संग्र जिस जिसकी अपेक्षा होती में अक्षता क्षरण से शौच नीशेषण है बहुत लोग ये मानते हैं कि सन्यास लिया और क्या सूची विचार करना ऐसा नहीं सभा निष्पृह क्या बाह्य और आभ्यंतरण शौच से शौच संतोष संत में सभा दक्ष्य यथावत् सुन समर्थ जो कार्य प्राप्त है उसमें तुरंत ही ये कर्तव्य ये कर्तव्य जान कर्तव्य जानता है करता है ठीक है मैं प्रतिपत्म कर्तव्य सु कर्तुम च प्रतिपत्म समर्थ और कर्तुम च समर्थ यथावत् प्रतिपत्म समर्थ जानतुम समर्थ केवल जान लेता है तो नहीं करतुम अपने कर्तव्य कर्तव्य है करने के समर्थ जानने के लिए समर्थ है और करने के समर्थ है ये उदासीन न कस मित्रादि पक्षम पक्षते यह उदासीन ऐसे यति सन्यासी किसी के अपने अपना कोई ही नहीं अपने सब कुछ अपना है किसी के पक्ष नहीं उदासीन और है ग परेश्ताड़ा गता व्यथा से परेश्ताड़ित होने पर भयरित सीत्य ग्य गय भयरिता न्षमी अनेौनृत्यम क्षमी तो पहले कर दिया परिस्ताड़ होने से क्षमा करना तो फिर यहाँ कहते हैं गतव्यथ में तो पुनरवृति हो जाएगी उसका उत्तर देते प्रत्युत्पन्न अपनी व्यथायाम अपकर्तृश् अनपकर्तृत्व क्षमित्व भगवान क्षमित्व तो का अर्थ क्या है व्यथा उत्पन्न होने पर भी जो अपकारी है उसका अपकार नहीं करना ये क्षमी है क्षमि क्षमा करना व्यथा होने पर भी जो अपकार करता है उसके प्रति अपकार नहीं करे ये क्षमा सया कर लेना तो अपकार कोई करता है कष्ट हुआ तो अपकार नहीं करे उसका यह आया पहले क्षमित्व अभी जो कहते व्यथा ही नहीं हो पहले तो व्यथा होने पर भी अपकारि का अपकार नहीं करे ये क्षमति में कहा गया था और यहाँ व्यथ में व्यथा भी नहीं हो तो ने दोनों में भेदभाष्य में सर्वरम्भ परित्याग आरभ थी आरम्भा आरम्भ है यहाँ मूत्र फलभोग कर्मो को, को आरम्भ का आरंभ किया जाता है किसके लिए यह लोक में परलोक फल के लिए काम हेतु ने काम हेतु काम के कारण कर्म होता है ये कर्म त्याग कर देता है सर्वरम्भ काम परितिमस्या सर्वरम्भ परित्यागी जो कर्म सकाम कर्म त्याग कर देता है ऐसा जो मेरा भक्ता है समय प्रिय जो शास्त्रीय कभी कर निष्काम कर्म करता है तो कोई बार सकाम कर्म नहीं करता है और सन्यासी के लिए कोई कर्म ही नहीं करता ठीक हाँ द्वेशर्षाधिराहृत्यमी ज्ञाने लक्षणमित्या इत्या देश सहर्षादिरात न चाहिए ज्ञानिका लक्षण किंच शुभा शुभा यो न हृष्य न देश न शोचती शुभा कांक्षती शुभाशुभ पर प्रियः यो नृष हस ना हर्ष होता है इष्ट प्राप्त होने पर इष्ट प्राप्त होने पर हर्षो को प्राप्त नहीं करता है न दृष्टि अनिष्ट प्राप्त होने से द्वेष होता है तो अनिष्ट प्राप्त होने पर प्र भी द्वेश नहीं करता है न शोचती शो को नहीं करता है किसी जन, जन, जन किसी के कारण के, न कांक्षति किसी की किस इच्छा नहीं करता है ये मिल जाए वो मिल जाए इच्छा नहीं करता शुभ अशुभ परित्यागी शुभ अशुभ कर्म परित्याग करना उसका स्वभाव है कोई कर्म नहीं करता है हम पर चिंतन छोड़ करके यह भक्ति में सर्वरंभपरितग इतन विहित काम्यग सूत्र सर्वरंभपरितगी विहित कर्म काम्यकर्म त्यागर्ता एक विकोची विश्व से सुभाषित म्य का त्याग कर सर्वरम्भ परिच्यागी तो फिर विहिता मा अन्यत्र तो विहित से अन्यत्र करेगा विहित को नहीं करेगा तो अन्य करेगा संकोच होगा ऐसा निषिद्ध करने के लिए कहते सब छोड़ देता है शुभ परिचाग विहित नहीं करता निषेध नहीं करता सब तो त्याग करता है नो नृष्यति इष्ट प्राप्त हो इष्ट से प्राप्त हो सत्याम अपनी नृष्यति रस को प्राप्त नहीं करता है निष्ट प्राप्त हो सत्या अनिष्ट प्राप्त होने पर देश नहीं करता है न सोचती है न सोचती नाप्तम कांक्षाप्त वस्तु है ये मुझे मिल जाए ये भी न कांक्ष इच्छा जो वस्तु प्राप्त है उसकी तो इच्छा कोई नहीं करता है अप्राप्त वस्तु है असभान है ये मुझे मिल जाए इच्छा होती वो भी नहीं करता है शुभ अशुभ कर्मणी शुभ पुण्य अशुभ पाप शुभाशु अर्थात कर्मणी परित्यक्त शीलम अश इसका स्वभाव शुभासुभ पर भक्तिमा यह समय प्रिय मेरा प्रियो सम शत्रु च मित्रे चम श्रि तथा तथा शीतष्णसुख दुखेश् सम संग विवर्जि शत्रु समु मित्र बराबर है मानअम मान और अपमान सम्मान हो तिरस्कार हो, हो समान शीत उसना समा, शीत सुख सुख दुख दुख है उमे समीत उख दुखे समीत उम संघ विवर्जित सर्वत्र संघ रहित में सम शत्रु च मित्र चा मानअपन है मानव हे पूजा अपमान परिवह तिरस्कार शीतोष्ण इत्यादिना सुख दुखेश्वेश अविकृत चित्त चित्त मेंकार नर्वेतने स्त्रिया अचेतने चंदना संगवरचित में अचेतन में चेतने में संग कहता है स्त्रीआयाद में ओह अचेतने चंदना चंदन माल्या आदि बहुत अनुसंध जहाँ जहाँ संग होना चाहिए वह संगर असंग है, भाग्य असंगस असंगशेषणम ज्ञाने निष्ठस् का नहीं करे ये भी ज्ञानी का है तुल्य निंदा, सुतेरे मौनी। निंदा सुतेरे मौनी। संतुष्टो मऊनी संतुष्ट कचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान मे प्रियो तुल्य निंदा सुतेरे मौनी, संतुष्टो नरुष्ट अनिक निंदा स्तुति यसे निंदा चुति बराबर निंदा हो स्तुति हो उसमें बराबर कोई विकार नहीं मौनी ये मौन युत है ये न के नित संतुष्ट जो कुछ प्राप्त हो गया सर्वधारणी के लिए अपन स्थिति मातरे के लिए संतुष्ट है अनिकेत अभिद्यमान निकेत निकेत स्थिर निश्चय नहीं तुल्य निंदा निंदास्तुति द्वंद्वर्गी स्तुति करके यु तुल्य निंदा स्तुति मौनी मौन वाक् मौन संतुष्ट सर स्थिति शरीर स्थिति हेतु हेतु मात्र शरीर स्थिति का साधन मात्र जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट है ठीक है में निंदा है दोष संकीर्तन निंदा है अस्तुत गुण कथन करना दोनों बराबर देह स्थिति मात्र फल दे जिसका कौन अन्नादि के द्वारा ज्ञानी न संतुष्ट स्मृतिम प्रमाण ज्ञान संतुष्ट रहता है अन्नादि जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट तथा तो उत्तम कहा गया है महाभारत में येन केन चिदा, किदा, येन केन किदा केन के नित यचन शाही तम देवा ब्राह्मण विदु ये जैसे पत्थर मिला ढक लिया ये नित आशीत जो कुछ मिला उसे खा करके सर्वधान कर लिया ये क्वचन साहिष्या लगी लिट क्या निध हो गया तम देवा ब्राह्मण विदु ब्राह्मण देवतालु उसको ब्राह्मण कहते किंचानि ठीक है करते न कुद नोदके संगो न चाइले न त्रिपुष्कर नागारे आगारे नई मोक्ष विमृति स्मृति प्रमाण त अच्छा आगे आगे भाष्य में पहले अनिक अनिक आश्रय निवास नियतो नियो नीद्य निश्चित यही निवास ऐसा नहीं जब है ठीक है नहीं तो कहीं स्वयं नागार गा, ना इत्यादि स्मृत्यंतरा नगार ना नागार ना ये नागार के लिए टीका में ना कुड्ये न उदके संग पुद्या, कु में संग न चैले वस्त्र में नी पुष्कर में नगारे न आगारे नागारे इसलिए भाष्य में क्या अनिक्रह नहीं चाहिए नागारे इत्यादि न ना आगारे नगार अगार गृह न आगारे निसका संग नहीं गृह में आसन में अन्न में जिसका नहीं सभी मुख्य सह वही मुख्य को प्राप्त करता है उत्तर से देते है ना नागार इत्यादि स्मृत नागारे अनागार नहीं नागारे स्थिर ना मत स्थिर मतिर किस भी किसी समय पर विषय करने वाले बुद्धि स्थिर है शास्त्र से निश्चय हुआ मनन किया दृढ़ निश्चित है तब तो आगे निधि घासन करता है अपन निष्ठा बनते है निश्चय नहीं हो तो निष्ठा नहीं होती मत भक्ति मान में प्रियव न पुनः पुनः भक्ति ग्रहणम अपवर्ग मार्ग से परमार्थ ज्ञान से उपाय पुनः पुनः भक्तिमान में प्रिय भक्ति भक्ति बार बार कहते पर अपवर्ग yes, yes, का साधन यही मुख्य भक्ति है श्रेष्ठ भक्ति है इस यही उपाय ज्ञान में उपाय ज्ञान रूप भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान रूप भक्ति श्रेष्ठ है ये कहानी के लिए तो बार बार तो अद्य इत्यादि धर्म जातम ज्ञानवतलक्षण तो तो ज्ञानी का लक्षण कहा गया का उप्पादीतम अनू उपसारश्लोक अवसर इसे उपादन किया गया उसका अनुवाद करके अंतिम श्लोक का अवतरण करते भगवान भाष्यकर अध्यक्ष निवृत्त सर्वेक्षण संक्रांत उपस्य सरहूता महा से लेकर के अक्षरोपासक जो निवृत्त सर्वे सर्वेषण सन्यासी परमार्थ ज्ञान अनिष्ठ हुई उसके धर्म उसका विशेषण आरंभ हुआ अभी उपचार करते ये तो ये तो धर्म यथोक्त पर्युपा शब्द पर भक्तास्ते तीव मे प्रिया मत से ये तो भक्ता श्रद्धा मत परमा इदोक्तम धर्म्यामृत परिपते अतीव में जो श्रद्धालु होकर के मत परम होकर के जो कहा गया धर्म धर्म से युक्त अमृतम इदम जैसे कहा गया ते अतीव प्रिय तो संयासीन इति ृतम धर्मेतमृत धर्मियामृतमृतमु अमृत अद्यूताज करते हैं कैसे मत श्रद्धालु करके शान सत्मा तो पर अहम अक्षरात्मा परमो निरत से गति अक्षर ब्रह्म परम ते मे भक्त कैसे उत्तम भक्त है्ञान रक्षण चार प्रकार भक्ति में श्रेष्ठ भक्त भक्ति आश्रिता ते अतीविप्रिया ऐसे जो भक्ति का आश्रित है अत्यंत प्रिय हे ठीक चतुर्थ पाद से तात्पर्य भक्ता में प्रियो चतुर्थवाद नहीं प्रियो ही ज्ञानी नो अत्य सूचितम पहले कहा है प्रियो ही ज्ञानी नो ज्ञानी का में अत्यंत प्रिय सच में प्रिय जो का तद व्याख्या यह उपार उसकी व्याख्या करके उपसन किया गया भक्ता अतीब प्रिय मेरा अत्यंत प्रिय है टीका में यद्यपि यथोत्तम धर्म जातम ज्ञान तो यह तो ज्ञानी का लक्षण है तो जिज्ञासु क्या करेगा उसको क्यों कहते हैं तथा जिज्ञासु नाम ज्ञानोपायित्व यत्ना वाक्यर्थों तो जितने ज्ञानी के लक्षण शास्त्र में कहे गए है वो जिज्ञासु प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करे यत्न पूर्वक अनुष्ठान करे वो साधन अपने ज्ञान का साधन है जो ज्ञानी का स्वभाव तो धर्म है और जिज्ञासु का साधन है ज्ञान के लिए भगवतो विष्णु परमेश्वर से अतीत में ऐसा जो अनुष्ठान करता है परमात्मा का अत्यंत प्रिय है तस्मादम धर्म्यामृतम मुमुक्षण यत्न तो अनुमक अनुष्ठान करना चाहिए जो विष्णु प्रियम परम धाम जी जीगो मिश्रा है जो परम धाम परम परमात्मा स्वरूप उसको प्राप्त करना जो चाहता है जो ज्ञानी का लक्षण का लाए तदव सोपाधिक अभिध्यान परिपका सोपाधिक का ध्यान करने से पक्को होने पर निरपाधिकम अनुसंधान से निरपाधिक तत्व तो का अनुसंधान करेगा तब अद्वे सरहुतान इत्यादि धर्म विशिष्ट ऐसा धर्म जब आ जाएगा पूरा साधन साधन काल में सब दिरे दिरे का धर्म धीरे धीरे अपने में आकर जब पूरा यानी क्या धर्म लक्षण अपने आ जाए तो वही मुख्य अधिकारी तो उसको ज्ञान हो जाता है नहीं कि ज्ञान हो जाएगा उसके बाद ही धर्म आना ऐसा नहीं वो तो धर्म धीरे धीरे अपने में आए तब तो ज्ञान होगा श्रवणादि आवृत ऐसे तो अधिकारी मुख्य अधिकारी मनोन निधि आवृत्ति करते करते तब तो साक्षात्कार ज्ञान हो जाएगा तब मुक्ति पते ज्ञान से मुक्ति तद हेतु वाक्यर्थधि विषय विषयत्व योग्य तत्पदार्थ अनुसंधे सिद्धन तद हेतु ज्ञान का वाक्यार्थ वाक्यर्थ वाक्यर्थधि विषयत्व योग्य वाक्यर्थधि वाक्यर्थ ज्ञान है ब्रह्मज्ञान उसके विषय है विषयत्व के योग्यता है तत्पदार्थ में एक तत्पदार्थ एक तम पदार्थ दोनों पदार्थ का ज्ञान होगा शोधन करना तो वाक्यर्थ ज्ञान का विषय होता है तत्पदार्थ वाक्यर्थ तो उसमें अनुसंधान करना इसमें उत्पन्न सिद्धमे उत्पन्ना प्रबोध से होती है न तो, तो साधन रूपिण ये बाकी जिसको आत्मज्ञान हो गया अदृष्टित्व गुण तो अयत्न तो बिना होते साधन रूपण किन्तु साधो प्रयत्न पूर्वक लाना है उत्पन्नात्मा अवगत योगा अयत्न तो भवन साधन रूपे न ज्ञाने का स्वभाव लक्षण है और जिज्ञासु प्रयत्न पूर्वक अपने में और इसमें तत्पदार्थ का अनुसंधान करने पर तत्पदार्थ शोधन करके लक्ष्यार्थ ज्ञान होने पर वाक्यर्थ ज्ञान होता है जिससे तत्व तो होता है और उसके लिए साधो को अध्यक्षा सर्व उतारा जो जो कहा गया ये धर्म अपने में लाए तो ज्ञान होता है षण मित्र श